एवं एकाग्र प्रतिपादिका श्रुति में विधायक स्मृतिम एकाग्रता आवश्यक है वासना का क्षय करने के लिए विपरीत भावना को निवृत्त करने विपरीत भावना और कुछ नहीं वासना ही तो जगत सत्यत्व की वासना और देहादि में आत्मत्व की वासना इसी कारण विपरीत भावना इसका क्षय करना है उसके लिए क्या करना है एकाग्रता की जरूरत देखा और एकाग्रता सुवर्ण ब्रह्म उपासना से ही प्राप्त हो सकती है कहा गया था उस विषय में स्मृति भी प्रमाण क्या है मां ये अन्य चिंतनों जनासतेयुक्ता योगक्षेम योगक्षेमं हम अन्य चिंतन ये जना जो लोग मुझको कैसे चिंतन कर रहे हैं मेरे बारे में अनन्या अन्य भाव से नहीं भेद भाव से नहीं अभेद भाव. अर्थात ब्रह्म मई हूं ब्रह्म मेरे से अलग नहीं।, नहीं है परमात्मा मेरे से अलग नहीं है कृष्ण अलग नहीं है कोई मई हूं ऐसा जो चिंतन करते हैं चिंतन ये माम पर उपास जो लोग चिंतन किया करते हैं परिता सकार से उपासना करते हैं ध्यान करते हैं वह लोग तेषा नित्याभिता नाम ऐसी जो सदा मुझ में ही चित्त को लगाए हुए जो लोग हैं उन लोगों का योग क्षम वहां में हम योग और क्षेम दोनों को मही वहन करता हूं बस शरत है परमात्मा तभी आपका पूरा ध्यान रखेगा जब आप जो है सब उसे हाथ में छोड़ो आप अपनी व्यवस्था का चिंतन मत करो यह व्यवस्था की अपनी व्यवस्था अपने खाने पीने रहने इत्यादि व्यवस्था आप चिंतन करने लगोगे फिर परमात्मा आपके लिए कुछ नहीं करेगी कह ठीक है तो अपना कर रहा है तो घर कर रहे जब आप केवल परमात्मा के चिंतन करेंगे और अपने शरीर की आश्रम की या किसी भी चीज की चिंतन नहीं करेंगे केवल परमात्मा के चिंतन कर रहे हैं वेदांत के चिंतन करते रहेंगे तो आपके रहने के खाने के पीने के कपड़े के सारे खर्चे जो भी हैं तार का वसा शरीर जिंदा है और जिंदा रहने के लिए जो भी अत्यंत आवश्यक मूलभूत आवश्यकताओं की जो पूर्ति के लिए जो भी खर्चा होना है वो सारी चीजें स्वतः परमात्मा ढो वहा ढोगे इस पर मसून सर से बड़े नाराज हो गए थे उन्होंने कहा हमारे भगवान कोई गधा तोड़ी है ढोके लाएंगे ब्याज भी लगता है इसमें तुम भांग खा लियो होंगे यहां लिखना चाहिए गदा में हम योग ददामी तेरे कर्म से मैं तुमको दूंगा ऐसा होना चाहिए वहां में हम नहीं होना गधा थोड़िए भगवान के धोएगा माल ढोके लाएगा ठीक नहीं उन्होंने इस पर गलत दिया मसूर ने वाहा वाहा को का द नीचे लिख दिया काले अक्षर ददामी हो जाएगा बाकी तो यही आम भी हम तो वही है तो वह वा, इसमें व लिख दो भगवान ने सोचा इतने बड़ा विद्वान कह रहे दर्शन भी इसको हो गया और उसका भी सन्यास भी ले लिया अब भी इसको अकल नहीं आ रही है तो क्या करें? उन्होंने क्या किया? भले संन्यास तो फिर भी उधर ही थे बनारस में ही थे और पत्नी बच्चे भी उनके पास आते थे जाते थे सेवा वो लोग देखते थे सब उनके अंदर भाव भले नहीं रहे पत्नी है करते और कुछ नहीं उसको अपनी पूर्वाश्रमी की कथा मानते संन्यास से पहले की कथा मानते वो कहते पंडित जी से बोलते पंडित जी जो है ददा लिख दिया ददा तो भगवान ने क्या किया ऐसे लीला रची उनके घर में कुछ नहीं रहा सब खत्म हो गया और वो भाई पंडिताई भी नहीं मिली दक्षिणा नहीं मिला भंडारा नहीं मिला कुछ भी नहीं मिला परेशान एक हफ्ता तक सारे बच्चे पत्नी भूखे पानी पी पकड़ कहा पत्नी एक दिन भूख डांट रही आज बिना कुछ माल लाए आना नहीं घर के क्या फायदा ऐसे आदमी का तो मर जाओ पत्नी बच्चे भूखे मर रहे और बात बैठ जाते हम कहा से लाके खिलाएंगे तुमको जाओ दान फटकार के सवरे सवरे पंडित जी क्या करें सोचे चलो मणिकांड का घाट जाते हैं वहां कोई पिंड दान कर देगा तो पिंड ही उठा के लाएंगे और क्या करेंगे गंगा जी पिंड छोड़ते ना वहाँ और गंगा में हम तैरेंगे अंदर से पिंड उठा लेंगे ऊपर का रखा हुआ तो दे नहीं, नहीं सकता डालने की बात तो अर्पण हो ही गया और गंगा जी से पवित्र भी हो गया मान करके वही पिंड को ले आऊंगा उसी से घर चलाएंगे तो खाया जा सकता ऐसे सोच उनके विचार है कैयट कैयट महर्षि तो सारा इसी पर तो चिंतित थे हाँ। कैयट जी जो महावाष पर टीका लिखे हैं उनको कश्मीर के पंडित थे और उस जमाने में कश्मीर के पंडित को मुस्लिम से भ्रट मानते थे कोई बनारस के अंदर पैर रखने नहीं देते थे ब्राह्मण में गंगा जी में गडक पड़ गया अब क्या रह गया उसमें तो गंगा जी में डाल दिया ना अब शुद्ध तो हो, हो गया गंगा जी जो डलो पवित्र हो गए तो हड्डी भी शुद्ध हो जाता है मोक्ष पा लेता है माँ बाग भी कहा जाता है में प्रशंसा इतनी गंगा जी की पवित्र क्यों नहीं होगा हुआ गया कि वो गए लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला दिन भर कोई श्राद्ध करने वाला भी नहीं बहुत अब क्या करें इधर दिन भगवान ने किया ब्रह्मचारी बन कर के पतला हड्डी चला नहीं जा रहा लाल सा पट्टी लाल कर लिया और पट्टी बांध ली जैसे खून निकला हो और बड़ा टोकरा सारे पकवान लेकर सूखा भी और पक्का महीने भरकर राशन भर अब कुछ तय खीर वगैरह मार लेकर के वो पंडित जी घर पहुंचे पंडित मा। गुरु माता गुरु माता मा मा। उतारो उतारो उठा कर सोचे कोई ब्रह्मचारी है वो तो गुरुकुल तो जाते गुरु जी में पंडित जी पढ़ा रहे देखी तो थी नहीं पंडित जी ने भेजा हुआ सेठ आया हुए बड़ा आया खूब मार दिया है थारी और बच्चों क्या फटाफट उठारी आ रहे हो क्या बताओ गुरु जी तो जल्दबाजी में चोट भी लगा दी चौ जल्द जल्दी चौक उनकी पीट दिया हम थोड़ा इधर उधर हो रहे थे उसमें खून आ गया और अपनी साफी से बांध लगा अच्छा पंडित जी इतना विद्या नहीं कैसा पंडित है ये पिटाई भी कर दी खून भी निकलगा कुछ इलाज भी नहीं करा करासी खोपड़ पर तुम पर सवार कर दिया घर पहुंचे घर पहुंचे तो बड़ा खुश घर में देखा सारे बच्चे खूब खेल रहे कमरे फिसक रहे थे पंडित जी बुलाई हो कहा जा रहे हैं कमरे में खबर लेती क्या बात है वो डर गए पंडित जी पत्नी फिर पटका रही पत्नी क्या करेगी मैंने बैठो बैठो हाथ पर धो दिया बैठो, बैठो। पहले बढ़िया खिलाई खिलाई खीर निर सारा उसके बाद आसानी खड़ी हो गई आप इतना क्या करें बच्चे को पीट के भेज दिया और कोई हट्टा तकड़ा ब्रह्मचारी नहीं था आपके मरियल के हाँ, खोपड़े पीतरी बड़ी चीज माल भेज दिया भर कौन सेट है कहां से है, कोई बात नहीं लेकिन आपने ऐसे क्यों प्र, पतला ब्रह्मचारी है कौन सर पर चोट क्या चीजें लाल क्या हो गया तब वो समझ में ओह बहुत चिंता करते हो रात चुप रहोप जो हो गया हो गया जो जो जो जो बोला फिर अंदर कमरे दर कर रात पर सिंचन कर तो दिमाग में आयो हो जो लाल किया हूं ना वहाँ को काट करके लाल सही लगा दिया था वही वहां भगवान ने दिखाया लाल रंग लगा दिया ना वहां पे वहां में हम पे श्लोक के शुरू में बता दिया था ना वहाँ के ऊपर लाल अक्षर डाल दे नीचे ददा लिख दिया ददा में बना दिया उसको अब वो भगवान प्रतीक बता रहे उन्हें तो जो लाल किया वो गलत किया है इसे उन्होंने बोला पंडित जी तो पंडितायन से जल्दबाजी में पंडित जी ने लाल कर दी चोट ला के लाल कर दी अर्थात आप जल्दबाजी में टीका देख रहे हो घबराओ घबरा में ढो के भी ला सकता हूँ प्रैक्टिकल भगवान करके दिखा दिया इसे भगवान दुबला पदला ब्रह्मछारी बन के पिता ढो करके लाए उन्हें समझ में तुरंत काट करके फिर ठीक कर दिया लाल मिटा करके नहीं वहां ठीक यह है भगवान ढो के भी ला सकते चिंतन भगवान में अनन्य हो तो भगवान कुछ नहीं कर सकते अपने चिंतन पर सब कुछ निर्भर है आने वाली चीज आती है ये सारा संसार चक वही चला रहे है।, दे है तो खाओ नहीं है तो भूख करो गंगा जी तो का गलती करो एकादशी मान लेना नहीं है इन आज तक ऐसा हुई ही नहीं क्यों बनेगी हुई कभी ऐसी। एकादशी मनाना पड़ा अन एकादशी का दिन भी ऐसे कभी नहीं हुआ पूरा उतरता है एवं दृष्ट निष्ठा होनी चाहिए नित्य योगक्षेम दोनों योग और क्षेम जो है ही नहीं वो पहुंचा देंगे जो है उसकी रक्षा के करेंगे दोनों काम वही करते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं तोड़ सी दाखी नहीं सो तो अपने कुटिया फूक दी परेशान तो ही हुए कि क्या हुआ कि चोर लोगों ने सोचा बाबा के पास बहुत पैसा होगा तो बाबा जी का नाम हो गया था भगत थे बहुत आते जाते थे बिठाए विठाए डिब्बर डिब्बर ला तो लोगों ने सोचा पैसे भी हो गए दक्षिणा भी चढ़ाए हमने एक रात दो चोर आ गए रात सबरे सबरे गंगा जी गंगा जी मैंने नहीं कर, गंगा पार जाते थे काशी में गंगा पार जा करके वो सोच करते शोच तो करने वहां गए तो इधर जो चोरों ने टाइम समझ गया तो चार से छह बजे तक रहते नहीं पंडित उसी टाइम में जो है अपना बाबा के कमरे में घुसते हैं ठीक बोलो की ओर बढ़े तो राम और लक्ष्मण दोनों धनुष मान ले खड़े मार दिए जहां से भी गए वो चोर लोग वही सामने दिखाई दिखा दे उनको तो दोनों राम था कुछ नहीं हो महा लंगोटी जाओ कुछ खाए तुलसीदास भगवान उसकी भी रक्षा करने में लग गए क्या हमारे भगत को ऐसा ना होकर नहा लंगोटी नहीं रह जाए यहाँ पे उसी को ना ले जाइए और तुलसीदास को शिक्षा भी देना चाहते थे योग के बारे अच्छा में रक्षा भी मैं करता हूँ क्या नहीं देता हूँ तेरे को भोजन पानी किसी न किसी के द्वारा तुम्हारे पास जो भी है उसका ये भी दिखाना चाहते थे जब आए वो दोनों चोर पैर पकड़ लिए अरे आप कहा से लाए ये पहरेदार जहां से भी हम जाते वही आकाश में खड़े आकाश में खड़े हो भी जमीन पे भी नहीं ऐसे पहरेदार तुम कहां से लाए भाई नहीं पहरेदार हमारे यहां कहा का पहरेदार कैसे थे उन्होंने वर्णन किया जब तक समझे तो आंखों में आस रही क्या ऐसी झुंपड़ी और मेरी झुमपड़ी की रखा भगवान को परेशान होना पड़वा झुम्पड़ी रखे क्या काम आग लगा दिया करोतला भिक्षा करोतला प्रैक्टिकल जेन तुलसी तो के जीवन में आ गया ऐसे भगवान करके दिखाते हमारी निष्ठा होनी चाहिए ना वो निष्ठा हमारे अंदर नहीं है समस्या तो अपने अंदर कमजोर है निष्ठा बनाए रखिए चलता है क्यों नहीं चलता है? चल रहा है हम 10 साल से देख रहे हैं कई लोग आश्चर्य करते कैसा वो चलता उसका पता नहीं कहीं आता नहीं कहीं जाता नहीं साल भर वहीं बैठा रहता है कैसा उल्टा चल रहा है कई लोग हमारे पता लगाने लग गए इसे आईवे कैसे चल रहा है कहा नहीं, नहीं पता तो दस साल पहले जिसने दिया हो सो दो सौ उसका दोबारा आया भी नहीं जो आज दे रहे दोपहर आएगा कोई भरोसा नहीं फिर भी भगवान नए नए लोग को भेज रहा है किसी न किसी को भेजते रहता है किसी की शनि खराब किसी राह खराब किसी खेती खराब किसी खराब किसी को बीमारी है किसी कोई ना कोई बहाने से कोई ना कोई आ ही जाता है भगवान खुद ही आ जाता है अनेक प्रकार से आ है अनेक रूपए प्रभुष्ण सब उसी के रूप है ना अनेक रूपों में वही है वही आता है वही खिलाता है वही खिलाता है ये दृढ़ निष्ठा पूर्वक तो सारा चलता तब भगवान ऐसा करते हैं जब कहते हैं तेसाम नित्याभक्ता नाम जब वे लोग नित्य मुझ में अपना मन को लगाए रखते हैं अपना लक्ष्य क्या है साध्य है साधना है बस और कुछ कम करो अपना साध्य करो अपना नित्य जप जप ध्यान पूजा पाठ जो जिसका जैसा है जो जिस आश्रम में है जिस वर्ण अवस्था में है जिस आश्रम अवस्था में है वो अपना कर्तव्य करो किसी भी फलाकांक्षा से, से नहीं करना है, फल की कामना से नहीं करना निष्काम भाव से अपने कर्तव्य मातृ कर जाओ, बस देख तो क्या नहीं होगा जो आपके प्रार्थ करने में है वो सारा चीज़ आप पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली और लक्ष्य की भी प्राप्ति हो जाएगी बिना कोई प्रार्थना किए पुरुषार्थ में करना अपने कर्तव्य को निभाने का पुरुषार्थ बस यदि प्रार्थ कर अंदर की वासनाएं संसार को खींचते भी हों पुरुषार्थ यही होना चाहिए हम हाँ उसके अनुसार नहीं ना चाहेंगे अंदर आ रहा है चलो आप बुला रहे कथा के लिए वहां चलते कथा करने नहीं मन को बोला नहीं जाओगे नहीं कथा करनी पहले वहां कीर्तन के लिए बुलाया है बहुत बड़ा भीड़ रहता है वहां तो बड़ा कार्यक्रम होता है ना भगवानगढ़ में बहुत जनता आती है वहां कीर्तन के लिए बुलाया नंबर लग गए बहुत अच्छी बात है मौका कहा छोड़ना चलो सारा छोड़ छाड़ देते हैं नहीं उनको कहना पड़ेगा भगवानगढ़ भगवानगढ़ यही बनेगा जहां मैं बैठा वो भी भगवानगढ़ बन सकता है क्या जरूरत में ये में है तेरे पीछे जनता जुड़नी है तेरे द्वारा जनता कल्याण होना है जहां तुम तो बैठ वही जनता आई तुम्हें भागने की जरूरत नहीं तो कहता एक समय मैं हरी हरी कहा करता था अब कबीरा के पीछे हरी घूम रहा है कबीरा कबीरा तुम्हारे पीछे भगवान है तुम क्यों चलता के पीछे भाग ये दृढ़ विश्वास नहीं रहता ना हम लोगों के कहने के लिए हम सब त्याग के आ गए हैं, भगवान की शरण में आ गए हैं, जब झूठी बात है हाँ भगवान की शरण में आए हो की शरण में भटक रहे हो कौन कितना दे रहे है, देख रहा है उसी के पीछे भाग नहीं कहने के लिए भगवान की के शरण में त्याग करके क्या त्याग हो कुछ नहीं किया त्याग वो है जो संसार के किसी विषय की आकांक्षा न रहते हुए अपने कर्तव्य का कर रहा है तो वही असली त्याग नहीं कर्तव्य समझौते आप ग्रस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम में आश्रम में वाहनप्रस्थ आश्रम में किस आश्रम में और किस वर्ण के उस हिसाब से आकर जो विधियां हैं उसकी जितनी हो सके आज तक आज के समय में कोई भी व्यक्ति शत प्रतिशत विधियों का पालन नहीं कर सकता ऐसी परिस्थिति शरीर कुछ ऐसा है कलयुग का लेकिन जितनी हो सके उतनी कर्तव्य जब पालन करते रहे्लोक सार्थक हो अनियायन मे भक्ता पर्युपाते योगक्षेम ये, यो ये जो लो, अनन्या, न, जान जो लोग अहम ब्रह्मश्र ज्ञानेन अहम ब्रह्मा स्वृति ज्ञान के द्वारा मद भिन्ना सत मुझ अभिन्न होते हुए तथा मां चिंतन वैसे मेरे बारे में चिंतन करते हुए परियोंपाते न पिता सर्वेशेष्वि कालेशु उपास तीनों कालों में उपासना भूत वर्तमान भविष्य जागरसुति सभी कालो में मध्रूपा एवं मध्रूप ही रमू चिंतन कर रहे हैं तो ब्रम रूप ही है वो नाम, नाम। उन लोगों का जो सदा ही मुझ में चित लगाए रखे हुए हैं उन लोगों का तेषा अहम तदात्मत्व मैं उनका खुद आ, मैं उनका आत्मा ही हूं ना इसीलिए मैं खुद अपनी पान करवाऊ समझो अनु अन, अनुसंधीय मानो अहम तद आत्मत्व अनुसंधीय मानो अहम मैं उन ज्ञानियों के उन चिंतकों का आत्मा ही हूं ऐसा खुद परमात्मा अनुसंधान करेंगे कि मैं उसका आत्मा ही हूं अतएव योग अलब्ध प्राप्ण लब्ध परीक्षण रूपो योगक्ष अलब्ध प्रापण लब की पर ये योग और क्षेम इनका मैं वहन करता हूं मैं संपादया मैं स्वयं करता हूं या करा देता हूं लोगों के द्वारा उदाहरण स्मृत्या उदाहरण श्रुति और स्मृति इन दोनों का तात्पर्य बता रहे शुर्दी शुर्दी नित्यम तो भावनाया इस प्रकार से नित्य श्रुति और स्मृति दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं नित्यम आत्मनि एकाग्रता आत्मा में एकाग्रता पूर्वक बुद्धि की वृत्ति को नित्य संचालन करनी चाहिए ऐसा विधान कर रहे हैं अपनी वृत्ति को इधर उधर जगत में जाने मत दो अपनी वृत्ति को नित्य ही परमात्मा स्वरूप में ही चिंतन लगाए रखना जिससे व्यवहार कर रहे हो वहां भी व्यवहार पेड़ को पानी दे रहा हूं नहीं ये पेड़ ब्रह्म है ब्रह्म को पानी भी क्या है ब्रह्म पानी भी ब्रह्म में बाल्टी भी ब्रह्म हैंडप भी ब्रह्म है पानी का पाइप चल रहा है तो ब्रह्म है मोटर भी ब्रह्म है ब्रह्म मै यह सारा जगत यह भाव करते हुए ब्रह्म की ही सेवा कर रहे हैं सुर की ही सेवा कर रहे हैं ये भावना आना चाहिए कर्तृत्व भावना नहीं मैं सेवा कर रहा हूं कर्तृत्व तो गया गुन सारी हो गया कर्तृत्व भावना ही नहीं होना चाहिए ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीं ब्रह्माग्न ब्रहणाहौतम ब्रह्म गंतव्य गंत ब्रह्म कर्म समाधि सब कुछ ब्रह्ममय ब्रह्मेंद्र सरस्वती हुए दक्षिण बार एक ब्रह्मयम रे ब्रह्मयम मरे सर्वम ब्रह्मय भजनी चौड़ा सब कुछ ब्रह्म में दे रहा है तो देना भी ब्रह्म में देने वाला भी ब्रह्म में लेने वाला भी ब्रह्म में जो दिया जा रहा वो भी ब्रह्म जिस साधन से दिया जा रहा हाथ से दर, हाथ भी ब्रह्म है सब कुछ ब्रह्मय है ये भाव बे भाव नहीं कर सकते तो ईश्वर है मैं ईश्वर को पानी सूर्य को जल देते हो शिवजी पर अभिषेक करते हो कि पेड़ में भी शिवजी है मैं शिवजी के चरणों में जल डाल रहा हूं इस भावना से शिवजी को जल चढ़ा सगुण ब्रह्मा कर दे सभी में ईश्वर भावना करके जो भी कर रहे हो उसके ईश्वर के लिए कर रहा हो ईश्वर को कर रहा हूं। परोस रहे हैं को मैं परोस रहा हूं ईश्वर खा रहे मेरे सामने बैठ करके मैं उनको खिला एक से थे बनारस आते थे वो दशावृत्ति मठ में विष्णु सहस नाम रटे हुए थे विभु आया विभवे नम प्रभु आया प्रभवे नम ऐसे हर चीज को अनंत अनंता नमः नमह सब चतुर्थ्यंत बनाकर रटे हुए थे और एक हजार आठ महात्मा को बुलाते थे और कहते थे वो बच्चों को बोल तुम दक्षिणा उक्षणा बांटना काम्बल उम्बल बहुत बांटता था हो, सब बांटते रहो तुम लोग भोजन प्रस्तरना रोकना नहीं वो अपना धीरे से तिलक कर देता एक एक को देखेगा महात्मा को और से एक एक नाम बोला अनंताय नम ऐसे करते प्रभवे नमः एक एक को भगवान विष्णु को देखता था तो भगवान विष्णु इस नाम से कहे जाने वाले विष्णु इस शरीर के अंदर विराजमान है उनको मैं नमस्कार करता हूँ ऐसे करके तिलक भावना से और करते करते जब एक हजार आज पूरी हो जाती ना हम तो बैठते जाते देख के दंग रहते दंग क्या भक्ति है जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं महात सुनाते हैं ये प्रैक्टिकल जी रहा है सब में ईश्वर को देख करके सब में सब पूछ रहा ये नहीं जरूर बच्चा है कि क्या है उसको वो नहीं दिख रहा लाल वस्त्र है कि पीला वस्त्र की सफेद वस्त्र है कि काला वस्त्र है सब संप्रदाय वाले आते थे भंडारे में परिचित किया जाता तो सभी को विद्यार्थी लोग भी रहते थे उसे कोई पैंट में बैठा हुआ है पंडित कोई फर्क नहीं सबको भगवान के भावना करते हुए भगवान के नाम से तिलक लगाते बड़ा कठिन काम होता है करना आसान ना? नहीं उसे भी मान लीजिए कोई परिचित सामने आ जाए उसे परिचित पंडित तो थे ही वहाँ प्रतिवर्षाता तो जाते बहुत उसे परिचित थे उनको उनमें भगवान समझ करके उनको तिलक लगाना बड़ा कठिन है। परचे हो जाता है ना अगर अग्रेजा हमारा मित्र है वो भाव आ जाती है और किसे खटपट हुई है तो देखते है क्या करे तिलक तो लगाना पड़ता है मजबूरी है पंजा बैठा है लगा तो रहे लेकिन अंदर से रहता है बदमाश है ताँग। ताँग। तो अंदर ही अंदर कुरगुरा करके देखा तिलक लगाए मजबूरी बड़ा खुश होता था मैं उस जरूर जाता था। उसमें से नहीं मैंने पाठ को से। से भी छुट्टी मांग ले तो आचार्य एक दिन पहले बोल देता कल बात में शेठ का भंडार है लोग बड़ा, लो बड़ा आश्चर्य करते किसी भंडार में नहीं जाते क्यों आता है आप एक पूछेगी आचार्य लोगों ने पूछा तुम कहीं जाते उसने तू मैंने गुरुजी जी उस शेर जी को देखने जाता हूँ मुझे खाने की लालच नहीं ना वो कपड़ा न दक्षिणा समझ जाए मुझे उस शेठ जी का दर्शन करना है वो भाव से जब करता है उस समय देखना है बाकी टाइम तो वह बैठा रहे उसको दर्शन करने में मेरे को मजा नहीं है वो नहीं देखना चाहता उस समय तो किसी वाले टाइम जाके मिल सकता वो अन्य टाइम भाव नहीं रहेगा ना उस हृदय में जब भाव से कर रहा उस समय उसका दर्शन करो वो दिव्य दर्शन इससे मैं जाके बैठता था बड़ा अच्छा लगता वो राहत सामने तो तक तो साम तो लगा रहा है हमें कि किसी को भी लगा रहा है तो देखते रहते कल तो उसको देखता था और खूब श्लोक बोलता था उसमें इसीलिए खूब श्लोक सुना था ये भंडार सफल हो पहले इसे जो है ऐसे भगत दुनिया में खूब खो गए अच्छा लगता है और वह श्लोक सुनाने को भी एक दस दस देते थे लोग चढ़ाते बच्चों को बोल रखा था जो भी श्लोक सुना है उस समय चढ़ा दो हम उस दृष्टिकोण से नहीं बोलते हम बोलते थे इस दृष्टिकोण से सोचते भक्ति दृष्टिकोण किसने सुनाया था, था। बढ़िया से बढ़िया सुनाता था कोई खुश होता था दो बार मिला, मिला भी बाद में आकर के नहीं कहा बहुत बढ़िया श्लोक सुनाते हैं मैंने कहा मैं सोचा था तू बढ़िया भक्ति कर रहा है इसलिए मैं मैं मनी मन सोचता था बोलता भी मनी मन सोचा भाई तेरी भक्ति की वजह मैंने सुनाया ऐसा उठे नहीं बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोग भी हैं थे मैं देखा हूं, मैं विश्वास करता हूं आज भी जरूर होंगे तभी धरती चल रही है नहीं नहीं तो धरती फट जाए बिना भगवान के भक्ति का यहां है ऐसे संत भी हैं ऐसे भक्त भी हैं तभी चलता है तो विधक्ता विधान किया जा रहा नित्य श्रुति और स्मृति क्या कर रहे हैं आत्म एकाग्रता बुद्धि की वृत्तियों को ऐसे लगाने के लिए विधान कर लगाओ जबरदस्ती लगाओ शुरू में मन को लगाओ इससे क्या होगा विपरीत भावना भावनाया क्षय विपरीत भावनाओं का क्षय हो जाएगा इस दृष्टि कौन से आपको अपने मन को बुद्धि की वृत्तियों को नित्य आत्मा एकाग्रता पूर्वक लगाए रखनी चाहिए नहीं आत्मन को बैठ गया हो भागते रह इसलिए हर चीज में भी जो हो रहा है आप पेड़ को पानी फेंक रहे हैं उखाड़ रहे हैं, हैं, इश्वर हैं। इश्वर के, के रहे हैं ये कौन उत्व ना मैं उखाड़ रहा हूं ना ईश्वर ही ईश्वर के एक स्वरूप को ईश्वर के एक स्वरूप ने ईश्वर के दूसरे स्वरूप को एक जगह से विस्थापित कर दिया और गंगा जी बिजली जगह स्थापित कर दिया ना करो, ना आपने किया कुछ नहीं, घास उखाड़े कौन उखाड़ा ईश्वर नहीं उखाड़ा ईश्वर के एक रूप ने दूसरे रूप को एक जगह से निकाला दूसरे जगह डाल दिया अब मैं उखाड़ रहा बोले फिर तो पाप लग जाएगा करते भोग्व आ गया ये भावना से करेंगे सब कुछ वही है जानते ही हैं अनेक रूप रूपाए कही अनंत रूप परमात्मा का ही है, ही है।, है, गई है। एक जाए वही परमात्मा अनंत रूप बना हुआ है घास भी हुआ है पेड़ भी वही है पत्ता भी वही सब वही है अग्नि भी वही है अब जला रहे हैं तो एक बार सोचा कितने जलाएंगे देते तो मैंने मूर्ख अग्नि क्या है वो भी परमात्मा है जो जल रहा पता वो तो भी परमात्मा का ही रूप है जलाना ही परमात्मा का ही रूप जला रहा है परमात्मा ग्रुप परमात्म परमात्मा ग्रुप में लय हो रहा है मान लो कहानी खत्म हो गई ना कहे को परेशान हो रहा है आग लगाने ईश्वर को आग लगा दी है आपत्ति क्या है ना खुद ने खुद को जला लिया तो आपत्ति क्या होगा ईश्वर के एक रूप दूसरूप को जला दिया भाव लेकिन ईश्वरीय भाव सभी में ईश्वर सगुण के हो गया और सब कुछ ब्रह्मय है मान के व्यवहार करना यह हो गया वेदांति की ऐसे करने में फिर आपको ये कर्तृत्व जब नहीं रहेगा आपकी किसी भी कार्य सब आप नहीं रहे ना आपको हो रहा है होते जैसी स्थिति आवश्यकता के अनुसार होते जा रहा है से होने दो कर्तृत्व में समस्या मैं ये नहीं करूंगा मैं ज्ञानी हूं मैं विद्वान मैं वेदांती हूं मैं वेदांति जब ओल रहा है मैंने गया वेदांत यही झूठ है वेदांत है वो किसी भी कार्य से पीछे नहीं हटता उसके स्वीकार करने शरीर को करने देता है होने देता है मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा जो सोच रहा है इसका मतलब अभी वो वेदांती नहीं वेदांत को समझाएंगे सर्वम ब्रह्मयम सर्वम खलविदम ब्रह्म इसको समझाएंगे और अनाचार करने कर देगा अरे क्या हो गया ब्रह्म तो है सब भोग <laughs> विलास करने के लिए, के लिए तो सब ब्रह्म तो है वहां तो अपने वेदांत लगा देगा अपने मतलब दूसरे काम करने के लिए भ्रम नहीं है ये गलत। ऐसी मतलब इस्तेमाल करना ये शास्त्र विरुद्ध है। एते विपरीत भावना आत्मनि सदा निवृत्त है आत्मनी सदा प्रतिपाता दोनों के दोनों विपरीत भावना के निवृत्ति के लिए आत्म चित्त एकाग्रता का प्रतिपादन करते जगत सत्य बुद्धेश्वरी इत्याशं देहाद में आतुत्व बुद्धि और जगत में सत्यत्व बुद्धि इसको विपरीत भावना कैसे आप कह रहे हो तो क्या कह लक्षण योगात विपरीत भावना का लक्षण क्या है वो लक्षण इनमें घट रहा है इस नाम इसको विपरीत भावना कहते शरीर में आतुत्व तो बुद्धि का नाम विपरीत भावना जगत में सत्यत्व बुद्धि का नाम विपरीत भावना क्यों है क्योंकि विपरीत भावना का जो लक्षण है ना वो इनमें घट रहा है लक्षण दिया विपरीत भावना का अरे सी को रजत समणाई विपरीत भावना है तत्तव में तत्व बुद्धि जो शुक्ति नहीं है नहीं रजत नहीं था शुक्ति था उसे आपने क्या देगा रजत बुद्धि कर लिया जो आत्मा नहीं है ऐसे शरीर में आतत्व बुद्धि कर लिया ये विपरीत भावना जो सत्य नहीं है मिथ्या है ऐसे जगत में सत्य देख लिया आपने ये तो विपरीत भावना है तद अभावी तत्प्रकार को अनुभव अथार्थ अनुभव इसी के ना विपर्य इसी के मिथ्या ज्ञान इसी के विपरीत भावना इसलिए कहते वर्तमित विपरीत भावना जैसे पिता ने शत्रु की भावना कर लिया कभी कोई भी पिता अपने बेटे का शत्रु नहीं होता डांट रहे फटकार रहे पीट रहे तो से बच्चा सोचा लग जाए मेरा शत्रु है भाई मेरे को मारता बार बार पीटा करते बहुत डांटता कई घरों में आजकल तो सब घरों में समस्या खड़ा हो गया हर बेटा अपने बाप को दुश्मन समझना है बाप हित में कहता है वो अपने दोस्तों के चक्कर में आकर के पैसा मांगेगा ये मांगेगा वो मांगेगा दुनिया और अट्रा पटरा पढ़ाई ढंग से करता नहीं फिर में रहता है पढ़ाई ढंग से करते हैं ये तो बाप से डांटता है जो सुविधा मांगता तो नहीं लेता है तो उल्टा बाप कर लगा देता अगर बाप दुश्मन हम मौज मस्ती करना चाहते आगे इस तरह हम हमारे सारे लोग तो हम हैं हमारे आज की स्थिति ऐसे हो रखे घर घर में वो जो मांगे देते रहना चाहिए चाहे वो बर्बाद कर रहा है चाहे आबाद कर रहा है या पास हो रहा है चाहे फेल हो रहा है हो लड़कों को पता नहीं क्या है हर घर के जो माता पिता सभी सुनाते हैं अरे क्या करे आपको पूजा पाठ कराओ तो बुद्धि ठीक हो जाए तो उल्टा उल्टा सोचता है जाए अब वैसी देखे जब तक संग दोष निवारण कौन करे हमारे पूजा मंत्र पूजा पाठ निवारण थोड़ा कर देगा इतने इन चीजों को तो संघ दोष है तो साथ ही लड़कियां गड़बड़े अवश्य करोगे गड़बड़ हो गड़ गड़ जाती एक तो सिनेमा टीवी सब खराब कर ही रहे हैं सारी चीजें यहाँ पर जो जैसा होता है तत्व तत्व हित्वा उसके उस स्वरूप को त्याग करके अन्य तत्व दी दूसरी बुद्धि बना लेने का नाम ही विपरीत भावना जैसे पिता में पितृत्व तो है नहीं, तो है नहीं। के भावना भावना। वस्तु शत्रुत्वी शुक्ति वर्त क्या वास्तव में होकर उस वस्तु शुक्ति रजता रजताे ज्ञान विपरीत भावना विपरीत भावना है बुद्धि बुद्धि की ले शी ले शी ले शब्द में, तत में तत की हो जाना उक्त लक्षण प्रकृति हो जाना तो जी अब प्रकृति देहादेव में घटाएंगे अनात्मुता देह में आत्म बुद्धि हो रहा है इसलिए भी विपरीत भावना है आत्मा देहादिन्नो मिथ्या जगत देहाद धीर देहाद्यात्व भावना आत्मा वास्तव में क्या है देहादि से भिन्न है देहादि भिन्नो आत्मा देह आत्मा नहीं है लेकिन से भिन्न वस्तु आदि शक्ति से रजत से भिन्न शक्ति है ऐसे शक्ति में रजत बुद्धि कर लेना शक्ति से भिन्न रजत है उसे शुक्ति बुद्धि कर लेना इतना ही नहीं जगत मिथ्या अयम आत्मा देहादि भिन्न ये आत्मा कैसा है देहादि से भिन्न वास्तव में और यह जगत कैसा है मिथ्या है हम क्या कर रहे हैं उनमें तो यो उनमें हम क्या कर दिए देहादि आत्मत्व सत्यत्व दी ही उन दोनों में ऐसे देह में आत्मत्व बुद्धि कर लिया और जगत में सत्यत्व बुद्धि कर लिया है इसी का नाम विपरी भावना अयम आत्मा वसुत देहादि जगत्या और यह जगत मिथ्या है एवं सत्य पे ऐसा होते हुए इनके अंदर हम क्या देख रहे हैं तो आत्म जगत हो। उस आत्मा जगत में यथाक्रम देहादिपत्र बुद्धि सत्य बुद्धिश्च आत्म में देह की बुद्धि देह में आत्मा की बुद्धि जगत में सत्य बुद्धि सत्य बुद्धा ब्रह्म जगत की बुद्धि कर लिया उल्टा कर लिया या विपरीत भावना ऐसी जो बुद्धि होती है जो उसी का नाम विपरीत भावना है अब दोबारा लौटते हैं एकाग्र बुद्धि को विस्तार से समझाने क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है ना विपरीत भावना हटने हटे बिना श्रवण सफल होता ही नहीं पहले बोल चुके हैं तत्वेशाग्र तो सिद्ध भी होता है और इसलिए कत्वे से पहले हमें उपासना को करके अच्छी तरह से बुद्धि को सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाकर रखना सुरक्ष धारा निशाना जैसे तलवार के धार होता है वैसे पहनी होनी चाहिए अपने बुद्धि इतनी तेज और तेज कब होगा जब ये मल हट जाए मल के कारण तेज नहीं है ना? मल मल अंदर ऊपर चढ़ा हुआ है और उसको हटाना पड़ेगा तब के तीखापन तीक्षणपना आ जाएगी और अमल क्या विपरीत भावना है ये हट जाए तो बुद्धि अपना तिष्णता में आ जाएगी रजगुण तो अत्यंत ही है लेकिन रजगुण जब ज्यादा बढ़ गया है उसमें उल्टा हो गया बुद्धि के सत्वात्मिक बुद्धि में हम लोगों ने खूब उस पर रजगुण तमुन के ऊपर चढ़ा दिए हैं अनेक जन्मों से और उसको हटाए भी ना बुद्धि के असली जो साप्विक रूपता है रितंभरा प्रज्ञा जो योग सूत्रकार कहते हैं तो आएगा नहीं प्रज्ञा सत्य को धारण करना ब्रह्म को धारण करने की ब्रह्मा वृत्ति बन जाने की बुद्धि में क्षमता नहीं आएगी इतना आसानी बैठे हैं ब्रह्मा वृत्ति कर करो हम ब्रह्मा से, से, से बोलते बोलते कहीं और चला जाता है बुद्धि का हृत्ति बना पा रही है हम ब्रह्मा से वृत्ति मुंह से बोलते हुए भी टिकता नहीं बुद्धि ऐसी हालत वही बोल रहे हैं उसका भी अनुसरण बुद्धि नहीं कर रही है अब ना बोले चुप बैटर कहां से कर जाएगी अपने आप जब मुंह क्यों बोला जाता है वेखरी क्यों शुरू में करते हैं ताकि हमारी बुद्धि उस शब्द में टिकी रहे मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनता रहो बुद्धि उसे लगा रही बुद्धि जिसे पहले वही होता है जब बुद्धि अभ्यस्त हो जाती है उस मंत्र आप एक बार बोलना शुरू किया बुद्धि खटखट बोलना शुरू कर दे तब आप देख रहे हो होन ढिल रहेगी आवाज नहीं निकलेगा बुद्धि से मंत्र जब चल रहा है मन मानस जब चल रहा है फिर वो भी बंद कर दो, तो टोटल मन से वृत्ति चलनी चाहिए जब का वही खरी, उपांशु मानस जब है। ये क्यों है बुद्धि को एकाग्रता बढ़ाने के लिए इसको तो फिट वहीं बैठाए रखने के लिए अरे आप हम ब्रह्मा से ब्रह्मा से बोल रहे फिर मन भाग रहा है इसका मतलब है बहुत अभी है मैं जो बोल रहा हूँ उसे मेरा मन टिक नहीं रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे ही पता नहीं है दो घंटे जब हो गया, गया।, चार्ण, चार्ण बाया, बाया जब हो गया जब कर दिए क्या किए कितना किए मनुष्य कहा गया भागा मंत्र के साथ था कि नहीं था बहुत कठिन काम तक सौरभ के साथ मंदिर चलना चाहिए शुरू में वैखरी करो शब्द तो छोड़ो पहले पहले मंद शब्द में तो नहीं टिक रहा है अभी सुर में काट जाएगा बोल रहा हूँ भाई शब्द में नहीं टिक रहा है भी। शब्द में टिकाओ पहले उसको लगातार शब्द के पीछे तो भागे बुद्धि शब्द के साथ साथ भागती रहे कम से कम पहले शब्द के साथ भागने लग जाएगी तो अपने आप शब्द के अर्थ के साथ भागेगी सबाकार को प्राप्त होने लग जाएगी नहीं सुर में सब के साथ तो भगाओ उसको कहते हैं हाँ, कि आपको कैसे करना है उसको विस्तार से समझाना पड़ेगा आपको एकाग्रता के संपादन करना ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है और ध्यान अलग चीज है एकाग्रता अलग चीज है अभी ये भी अंतर दिखाएंगे ध्यान में और जिस एकाग्रता का वेदांति कह रहा है इनमें बहुत अंतर है यदि उन्होंने क्या कहता प्रत्येकता नदा ध्यान अन योग कहते हैं प्रत्येक का एक विषय घटा विषय का का का का का का का नियम बहुत लागू हो जाते हैं और एकाग्रता के कोई नियमावली नहीं होता क्योंकि यहाँ चल रहे हैं चलना भी भ्रम है चल रहा है वो भी भ्रम है सड़क वो भी ब्रम है भाव यही तो करना है ना निरंतर इसलिए कोई नियम नहीं है बैठना पड़ेगा ध्यान के लिए बैठो आसन लगाओ सिद्धासन सिद्धासन पदमासन वज्रासन कोई न कोई आसन बैठो शुद्ध होकर बैठो प्राणायाम करके बैठो है सब नियम है ना ध्यान के लिए तो और ब्रह्म के लिए कोई नियम नहीं कहीं भी कुछ भी करके ब्रह्म ध्यान होते रहना है शरीर से कुछ भी हो रही है खा रहे हैं पी रहे है घूम रहे हैं फिर रहे हैं बातें कर रहे हैं सो रहे हैं सोच कर रहे हैं लोकशंका हो रहा है कुछ भी हो रहा है शरीर से सर्वं देखना है, ये है। इसके लिए कोई नियम नहीं ध्यान और एकाग्रता में अंतर भी समझाएंगे तो निवर्तते एक सौ चार नंबर श्लोक में सुनाया गया था एकाग्र से वो विपरीत भावना निवृत्त हो जाती निवृत्त हो जाती है सामान्य ना उत्तम सामान्य रूप कहा गया था तदर्थ में विशेषाकरेण उसी अर्थ को विशेष पुनः विस्तार कथन करने जा तत्त्वभावनया हैं तत्व भावया नश्येत सात देहातिरिक्तता आत्मनो भाव तिथ्याशम तत्व भावया सा नश्येत ये तो पक्की बात है ब्रह्मतत्व की भावना से ही विपरीत भावना नष्ट होती है इन तत्व भावना कैसे होएगी? वो हो नहीं रेना ना। आप कहते हैं सबसे पहला एक काम निश्चय कर लो देहा आत्म भाव देह से अतिरिक्त आत्मा है पहले सुभावना करो और साथ साथ जगतो मिथ्यात्म अनिशम भाव निरंतर यह जगत मिथ्या है यह भी चिंतन करो आपने फिर तत्व भावना होने लगी क्योंकि इसरो गाना भगवान ने अभ्यास वैराग्य नो और संसारिथ्या है ये वो ये और अपना करके दोनों निरंतर चलनी चाहिए दोनों साथ साथ चलनी चाहिए देश भिन्न आत्मा मई हूं देहादी आत्मा नहीं है देहादि जो जगत है ये मिथ्या है देहादि जगत मिथ्या है और देहादि जगत से भिन्न आत्मा हूं ये भाव निरंतर करते रहेंगे तो अपने आप ब्रह्म का चिंतन सा देहा तो जगत सत्युदी रूपा विपरीता भावना वह जो देहात्व तो और तु जगत सत्य बुद्धि भावना है तत्व भावना आत्मनो देहा तत्व से जगत भावना तत्व भावना क्या लेना है इसलिए हमें यहाँ सीधा परमात्मा प्रति नहीं लेना तत्व भावना से लेना है हमें वास्तविक चिंतन वास्तविकता का चिंतन है मतलब देह से भिन्न आत्मा है ये वास्तवता और जगत मिथ्यान करना का है। भावना का व्याख्या है निरंतर ध्यान निरंतर ध्यान की तरह से नाश्त यदि व्याख्या ख्याल एकाग्रता शत के लिए निरंतर ध्यान शत प्रयोग कर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं है ये योगियों का ध्यान ही समझना है आगे विचार देखिए अतः आत्मो देहादि अतिरिक्तत्व देहादे है जगत विख्यात्म चाव कहने का मतलब आत्मा देहादि से है और देहाद्रुप जगत मिख्या है ये दो बात का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए तब पूर्व पक्ष देगा आपने एकाग्रता का व्याख्या करते करते बोल दरंतर ध्यान अब फंस जा रहे हो इसलिए पूछता है देखिए जब ध्यान में नियम वैसे इसमें भी कोई नियमावली है भावना की कब करना कैसे करना सगरे करना दोपहर करना पूछते ना कोई चीज़ बता दे तो करो मैं कब करना अरे भाई चौबीस घंटा अगर चिंता मुझे चलने का नहीं आप चाहते मैं पांच मिनट निपटू और बाद में वही घंटे में लग जाऊ हैं अरे तो ऐसी संध्या बंदन बता दो जो दो मिनट में खत्म हो जाए वाले बात करते हैं, मत करो जहा जानवर बने रहो है। है। वो विद्या का अंग है, बात ही नहीं समझ रहा है वो तुम जिस विद्या के लिए चार घंटा दे रहे हो उसका अंग संध्या के लिए तुम आधा घंटा नहीं दे सकते तो तुमने तो विद्या क्या सफल हो जाना है कभी नहीं होगा वो क्या सब समझते नहीं हमारे जो संस्कार जो है संस्कार क्या है विद्या के लिए संस्कार आज परिद्या वेद विद्या पढ़ना नहीं चाहते इस जन्म संस्कार छोड़ दिया छात्र पढ़ना है तो इसका अंग है स्कूल का अंग है ड्रेस पहनना नहीं पहन तो गेट से बाहर कर दिया जाएगा कहने मैं फीस दे रखा अरे फीस दे तो क्या हो गया मार माटर चार पिटाई कर दे उसका बाप कोई पीट देगा इसका अंग है स्कूल में आना चल फीस देने से नहीं होता ड्रेस पहनना जरूरी है जूता पहनना जरूरी है टाई ऐसे लटकाना जरूरी है वहां भी तुम तो मानने को तैयार हो डंडा है ना पिटाई करेंगे मास्टर एबजेंट आएंगे गेट के बाहर कर देंगे और यहां हम लोग करते नहीं संध्या करके नहीं है तो पढ़ाएंगे गेट आउट ऐसा हम लोग भी नहीं होना पड़ेगा संध्या वंदन एक तरह से पढ़ाई का ड्रेस है ड्रेस के समान समझो उसके बिना पढ़ाई भी नहीं होने वाला वागे उसका इस बात तो लोग नहीं होगा जी दो निपटा दो जितना उसको आराम से करो वो रंग है तभी विद्या हृदय में बैठे सफलता इसे कहना है कि देखो तत्र जपादो इव तर जपादम चिंतन करना आपने कहा विपरीत एकाग्र रूपा जो चिंतन है इसमें जपादियों में जैसा नियम अपेक्षा व नैसे जपादी निम की अपेक्षा वैसे यहाँ भी निम अपेक्षा है या नहीं है इति कि मंत्र जपवन मूर्ति ध्यानवद्वात्मभेदधी ही जगन मिथ्यात पूरा श्लोक पूर्व चाहिए कहता है मंत्र जप के समान मूर्तियों का ध्यान के समान ये जो देहादि से भिन्न आत्मा है ऐसा जो वृत्ति है और जगत मिथ्यात जो बुद्धि है यह हाँ भी नियमों को पालन करता हुआ व्यावर्तन करना जरूरी है था या कुछ और प्रक्रिया यहाँ जैसे तो धान दिखा कोई नियम नहीं ब्रह्मचिंतन के लिए जगन मिथ्या सवेरे बैठना जरूरी है सूर्य को उदय होना जरूरी है वो संध्या के लिए नियम है यह नियम नहीं है उससे भी नियम उदय ज्योति का अध्याय करो जो उदय के पश्चात एक प्रकार पहले एक प्रकार उसके अंदर होना चाहिए यहां कहते कोई नियम नहीं 24 घंटा टॉयलेट के अंदर भी चल देगा काम हाँ हिम्मत सोची शौचालय में बैठे पवित्र जो है और गंदा काम हो रहा है अपर, जो है इधर कार्य कर रहा हूं आ, करने है कर नहीं रहे हो कुछ सब भ्रम है सोच भी भ्रम है इसलिए कहते हैं यहां तो कोई टाइम नहीं है कोई नियम नहीं चौबीस घंटा चलना चाहिए हर क्रियाकलाप में सब को ब्रह्म रूप समझता हुआ ये सारा जगत क्या है इसलिए मिठा है देह से लेकर ये सारा जगत जो व्यवहार है उठना बैठना खाना पीना घूमना फिर ये करना वो करना वो होना वो होना सब मिठा है और साथ से ढिन्न जो आत्मा वो मैं हो सकती है जिसमें यह सारा दृश्य इस शरीर सहित सब कुछ चल रहा है आत्मा भी पर्दे पर यह जगत रूपी शक्ल व्यवहार रूपी सीरियल चल रहा है नाटक चल रहा है उस नाटक में ये शरीर भी एक खींच रहा है रह ये नाटक हो रहा है इस शरीर से नाटक हो रहा है सारा जीवन के दृश्य रूप नाटक के रूप में देखना आगे आएगा नाट्य व दृष्टान देंगे पूरे हर क्रिया क्रियाकलाप को अपने शरीर अपने मन अपनी इंद्रिया अपने हर चीज से होते हुए चीज को भी जिसको आप अपना मान रहे हो इससे भी होता हुआ चीज को दृश्य मानना और तब निर्णय होगा वाक्य में अपना है नहीं ये संसार भी दृश्य का एक हिस्सा मात्र इंसा पूर्ण दृश्य से अलग ये जो है इसमें भी इस चिंतन में भी कोई नियम है इस समय करो इसे करो यावर्तन करना चाहिए ये देवता ध्यान है देवता ध्यान करने के तो शुद्ध होना नहाना, धोना, सब लगाओ, पक्ष लोग है ये आत्मे मैंने आत्मनो देहादिप्यो विभिन्न ज्ञान जगतों मिथ्या दोनों दोनों जो कहा आपने ये दोनों में मंत्र जब वत देवता ध्यान आदिवत कि हम। के नियम अनुष्ठातव्य लौकिक व्यवहार नियम मंत्रेण करतुम शक्यता है नियमित रूप से अनुष्ठान करना चाहिए लौकिक व्यवहारों के समान बिना नियम का अनुष्ठान कर सकते हो इति कहता तो है कोई नियम नहीं है दृष्ट ये कोई अदृष्टफल के लिए नहीं है कोई अपूर्व पैदा करने की जरूरत नहीं है ना अदृष्ट फल के लिए मैं स्वर्ग आदि पाना है अलौकिक फल पाना है तो अनेक नियमावली को पालन करना पड़ेगा किसी लोक में जाना है वो साकेत लोग है गोलोक है स्वरलोक है ब्रह्मलोक है अनेकों लोकों हैं, उन लोगों को प्राप्त करना चाहते हो तो अनेक नियमों में बंद करके सारा काम करना पड़ेगा इज्जप में ध्यान में किसी को भी नियम बताया जाता है वो नियम अलौकिक फल के लिए है जिसे भोजन के लिए हम लोग नियम बता रहे हैं आप बार बार बोलते भाई जब करते हुए खाओ ये नियम बताया शुद्धतापूर्वक खाओ मन वेगावरमन शांतपूर्वक तो खाओ ये सब किस लिए है आपको भूख मिटाने के लिए नहीं है ये सब ना करते हुए खाओगे तो भूख तो मिट ही जाएगा जब करते खाओगे तो भूख मिटेगा क्या ये ऐसे भी खाओ तो भूख मिटाना रूपी फल के लिए दुष्टफल है भूख मिटाना क्या है दृष्टफल है उस दृष्टफल के लिए कोई नियम की जरूरत नहीं है नहीं जब अदृष्ट बल की बात अंतर्दूषित करना चाहते हैं या परलोकों को प्राप्त करना चाहते हैं ऐसा कोई अदृष्ट चाहते हो तब तो, तो नियम पालन करना पड़ेगा खाने में भी नियम बाल करना पड़ेगा हर चीज में नियम बनना पड़ेगा अदृष्टफल के लिए नियम है दृष्टफल के लिए कभी को कोई नियम की जरूरत नहीं है और ये जो चिंतन है जब भी और जब देह जीवन आपत्ति जो चिंतन है ये चिंतन में कैसा है दृष्टफल वाला है अत्य यहां पर कोई नियम की जरूरत नहीं है सिद्ध करना चाहते हैं देखिए दृष्टिफुल्चित अन्युक्ति अन्य था मैंने व्यावर्तन करने के लिए कोई नियम की पालन करने की जरूरत नहीं है कुछ अगर क्या अन्य वह मैंने नियम पालन करना चाहिए या नहीं चाहिए ये दूसरा पक्ष मानेंगे नहीं चाहिए इति ही जान ऐसे जानो क्यों दृष्टार्थ दृष्ट फल वाला होने से जैसा भूक्त भोजन के समान भोजन में क्या होता है वो किसकी भोजन की बात कर रहे हैं हम भूखे का भोजन की बात जो ब्रह्मलोक चाहता है हैं स्वर्क चाहते हैं उसके भोजन की बात नहीं करे वो भोजन चाहे तो नियम से करना पड़ेगा उसको अंतरण शुद्धि पर विद्या चाह रहा है तो उसको नियम से खाना पड़ेगा इसे उसकी नहीं बोल रहे साधक की बात नहीं कह रहे यहाँ भूखा ऐसा भूखा है वो दो दोनों दो हाथ खाने लग जाएगा आजकल तो सब लोग दोनों हाथों खा ही रहे रोटी कोई नहीं हमने क्यों उन्हें तो कोई लुख की जरूरत नहीं उनको भूख मिटाने, मिटाने से मतलब है उनको भूख मिटाने से मतलब दो हाथ से खाएंगे चार पैर दो पैर से लेंगे चारों से खा लेंगे जिससे भी खा लेंगे क्या दिक्कत है ऐसे भी देखे एक आदमी खाता था असल थाली गड़बड़ती और थाली को राउंड मारती थी तो था। था, था। थाली को पकड़ लिया दोनों पैरों ने थाली को पकड़ लिया अब ये खासी रोटी तोड़ रहा दूसरा नहीं कमाल कर लिया बंदरों के जैसे हो गया है दुनिया ऐसे ही तो इसलिए कहते कि देखो उसे कोई नियम है चाहे पैरों को भी पकड़ो थाली पकड़ लो तो जैसे भी खाओ खाओ भूख मिटने से मतलब है जिनको कोई नियम की नहीं है। चोर जब आदमी जैसे नियम पूर्वक होता है वैसे भुक्स जो भूखा आदमी है वो नियम पूर्वक कुछ खाना खाता नहीं है तो क्वेश्चन कहीं भी ऐसे देखने को नहीं मिला किसी को भी ऐसे देखने को नहीं मिला नियत रूपा को नियम से भूखा आदमी कुछ खाना खाता हो ऐसा कहीं भी नहीं होता क्यों दृष्टि है खाना खाया भूको मिटा कहानी जैसे भी है भी खाए अन्य नियम की बिना भी होता है तथा हेतु मा इसमें हेतु क्या है दृष्टार्थत्व क्यों नियम नहीं मानते हो एकाग्र चिंतन में क्योंकि इसीलिए नहीं मानता हो क्योंकि वहां दृष्टिफल देने वाला है वो दृष्टान क्या है भुक्तिवद भोजने और फिर भोजन के बारे में तो स्मृतियों में स्मृति में तो बोध नियम लागू गया है, है, है इत्याशं क्या है वो उनके लिए है न जो साधना करके जो लोगों को पाना चाहते है हम जो कह रहे हैं उसकी न बात है जो भूका है भूख सु न तो भूख को दूर करने की इच्छा से भोजन करना आ रहा है ऐसे पुरुष जब कुर्वाण इव नियम भूंगते जप करने के समान कोई नियम आदि करके तद तो भोजन नहीं करता अपितो यथा क्षुद शांति सोजनम करो दी जैसे तैसे भूख का भूख से पीड़ा जो हो रहा है वो पीड़ा को शांत करने के लिए वो जिस किसी प्रकार से खाना खा लेता है ये देखने को व्यवहार में मिलता है उसी को और विस्तार से समझाएंगे